यतो यतः शन्नहं तोभभ कुर शुर प्रजाभ्यभ पशुभ्यः ओम शाति शांति मुनिगण मातृशक्ति ब्रह्मचारी गण धर्म प्रेमी सज्जन हम जीवात्माओं का सर्वोपरि कल्याण करने वाला परम पिता परमात्मा है ईश्वर से बढ़कर के हम जीवात्माओं का कोई संसार में सांसारिक व्यक्ति कल्याण नहीं कर सकता भले ही माँ कितना भी दम्भ करती हो कि मैं अपने पुत्र को अपने संतान को बहुत प्रेम करती हूँ और माँ के बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं कि माँ का निश्चल प्रेम होता है निश्चल प्रेम होता है सज्जनों माताओं कभी नहीं हो सकता माँ का प्रेम निश्चल नहीं होता कहीं न कहीं कोई न कोई थोड़ा मोड़ा स्वार्थ अवश्य पिता का उदाहरण देते है कि पिता अपनी संतान का बहुत भला करता है चाहता है लेकिन सर्वथा सज्जनो माताओ परम पिता परमात्मा के अतिरिक्त न पिता वो भला कर सकता संसार के अंदर बहुत सारे संबंध हम बनाते चले जाते हैं और जब संबंध बनाते हैं तो एक दूसरे का भला करने की सोचते हैं और ऐसा लगता है कि संसार के अंदर इससे बढ़कर के मेरा कल्याण करने वाला भला चाहने वाला कोई न होगा लेकिन ऋषियों की मान्यता है ऋषियों की मान्यता है कि संसारी की सांसारिक व्यक्ति सर्वथा कभी भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता हमारा सर्वथा कल्याण कहां छिपा हुआ है कहां कल्याण हो सकता है कौन हमारा कल्याण करने वाला है सज्जनों माताओं ईश्वर की अतिरिक्त कोई इस जीवात्मा का सहायक कोई सखा कोई मित्र नहीं है ईश्वर के निकट होना है परमेश्वर के निकट होना है तो परमेश्वर के निकट होने की विधा क्या है ईश्वर के समीप हम होते चले जाए उसका तरीका क्या है आज संसार के अंदर ईश्वर के पास ले जाने वाली दुकानें बहुत चल रही हैं। बहुत सारे दुकानदार अपनी मार्केट खोल करके बैठे हुए हैं और बड़े बड़े उन्होंने विज्ञापन निकाल रखे हैं कि हम परमात्मा के दर्शन करवाते हैं पिछले दिनों अजमेर से अहमदाबाद जब जा रहे थे आगू से पहले ही चार पांच सफेद कपड़ों वाले ट्रेन में घुसे घुसकर गुश के पर्चे बांटने लग गए पर्चे बांट रहे थे एक पर्चा हमारी गोद में भी डाल गए जब पर्चा गोद में आया गोद से उठा करके उसको पढ़ा तो लिखा हुआ था परमात्मा आ चुके हैं ईश्वर आ चुका है संसार में इस धरती के ऊपर परमात्मा ने जन्म ले लिया है और उसके लक्षण लिख रखे कि ऐसा ऐसा परमात्मा होगा वानप्रस्थ की अवस्था का होगा ये ये ये बहुत सारे लक्षण लिख रखे थे लक्षण लिख रखे थे जब वो सफेद कपड़ों वाले वापस लौटे वापस लौटे तो पकड़ ही लिया रोक ही लिया कि भैया पर्चा किस लिए कहने लगे कि भगवान आ गए आपने पढ़ा नहीं है भैया हमने पढ़ा तो है क्या तुम्हारा भगवान इतना कमजोर है कि तुम्हें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है इस भगवान का विज्ञापन बांट रहे हो कि भगवान आ गए भगवान आ गए और उसमें जो लक्षण लिखे हुए थे सज्जनों माताओं वो लक्षण किसी मनुष्य के हो सकते हैं परमात्मा के लक्षण नहीं थे ईश्वर के लक्षण तो वेद के अंदर है ईश्वर के लक्षण तो ऋषियों ने बताए हैं आज मार्केट बहुत गर्म है परमात्मा के पास लेकर के जाने की सज्जनों माताओं ईश्वर से निकटता कब होती है कौन हमें ईश्वर के निकट लेकर के जा सकता है मार्सी दयानंद जी ने वो विधा बताई है और अन्य ऋषियों ने वो विधा बताई है कि हम ईश्वर के निकट हो जाएं और निकट होकर के अपना कल्याण कर ले मार्सी दयानंद जी यज्ञ का प्रारंभ करते हैं और यज्ञ का प्रारंभ करने से पहले आठ मंत्र दिए कौन से स्तुति प्रार्थना और उपासना के स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का चयन किया है और उन मंत्रों का चयन करके ऋषि लिखते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करना हो तो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक शुभ कार्य करें निकट होने का हमें एक तरीका मिला एक विधा मिली परमेश्वर के निकट कैसे हो सकते हैं जो व्यक्ति स्तुति प्रार्थना और उपासना करता है वो ईश्वर के निकट होगा ऋषि दयानंद जी ने स्तुति की परिभाषा अनेक जगह लिखी और एक विशेष पुस्तक महर्षि दयानंद जी की है जिसको हम ग्रंथ कहते हैं और वो ग्रंथ कितना मोटा बड़ा है केवल तीन चार पन्नों का ग्रंथ महर्षि दयानंद जी लिखते हैं और उस ग्रंथ के अंदर सौ परिभाषाएं डाल देते हैं सौ परिभाषाओं में से एक परिभाषा वास्तुति की मिलेगी स्तुति किसको कहते हैं ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं कि स्तुति कहते हैं प्रशंसा को बड़ाई को जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं बढ़ाई करते हैं तो समझिएगा कि स्तुति है और वो स्तुति कौन सी जो यथार्थ गुणों का बखान किया जाता है उसको स्तुति कहते हैं गुण है नहीं और गुण बना करके बोले जाते हैं वो स्तुति नहीं है ऋषि लिखते हैं निंदा है स्तुति का फल क्या होगा ऋषि लिखते हैं कि स्तुति का फल ये होगा कि जिस जिसकी हमने स्तुति की है उसके प्रति प्रेम जगेगा प्रीति जगेगी उससे मिलने की लालसा बढ़ जाएगी उसको देखने की इच्छा बढ़ेगी ये स्तुति का फल है और ऐसी प्रार्थना ऋषियों की अतिरिक्त आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी और महर्षि दयानंद जी तो इतनी बड़ी कसौटी लिखते हैं कि प्रार्थना कब करें पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जो हम चाहते हैं उसके उस के लिए मांगना प्रार्थना करना याचना करना आदि आदि वो कह रहे हैं कि जब हम पुरुषार्थ कर बैठते हैं और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो कोई समर्थ व्यक्ति है अथवा परमात्मा है उससे सहाय मांगे सहाय मांगने का नाम प्रार्थना है इस प्रार्थना का फल क्या मिलेगा प्रार्थना का फल मिलेगा सबसे बड़ी बात वहां लिखते हैं अभिमान का नाश अभिमान का नाश होगा जब हमारे अंदर विनम्रता होगी झुकना होगा झुकना होगा तो ईश्वर के निकट होते चले जाएंगे प्रार्थना कभी भी अकड़ करके नहीं की जाती जब हम किसी से कोई द्रव्य चाहते हैं कोई वस्तु चाहते हैं मांग करते हैं मांग करते हैं तो आज तक के इतिहास में वो जो निकम्मे लोग हों, हों तमोगुणी और रजोगुणी लोग उनको छोड़ दीजिए, वो तो दबाव में अकड़ करके कुछ छीन लेते हों, लेकिन यदि हम किसी से याचना करते हैं मांगते हैं तो प्रार्थना पूर्वक मांगते हैं झुक करके मांगा जाता है अभिमान का नाश फिर लिखते हैं आत्मा में आर्द्रता अर्थात जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है उसकी आत्मा में आर्द्रता आ जाती है स्नेहपन आ जाता है तो आत्मा में विनम्रता आती है और तीसरा लिखते हैं गुण ग्रहण करने में पुरुषार्थ ये प्रार्थना का फल है कि व्यक्ति गुण ग्रहण करने में पुरुषार्थ करने लग जाता है और तीसरी चीज दी है ईश्वर के निकट होने के लिए उपासना उपासना अर्थात उपासन एक सामान्य अर्थ करते हैं उप नजदीक और आसन बैठ जाना नजदीक हो जाना ये उपासना है लेकिन वास्तविक उपासना को हम समझें कैसे तो बच्चे हैं बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए चले गए खेलने के लिए गए मां छत पे काम कर रही थी और मां ध्यान भी कर रही थी देख रही थी कि दोनों बच्चे ठीक खेल रहे हैं या व्यवहार ठीक नहीं कर रहे दोनों बच्चों को देख रही थी क्या देखा कि अचानक दोनों बच्चों ने बड़ी गलती कर दी बड़ी गलती की उस गलती को देख लिया अपराध को देख लिया है मां ने माँ ऊपर छत पे काम कर रही थी दोनों की ऊपर नजर थी दोनों को देख लिया घर में आए हैं बच्चे खेल करके आए हैं तो मां तो देख चुकी थी देख चुकी थी तो फिर भी पूछा दोनों से ठीक से पूछा कि भाई तूने क्या किया बाहर अपराध किया गलती की आजकल के बच्चे झूठ बोलने भी बड़े माहिर हैं ऐसा भोला सा मुंह बनाएंगे और भोला सा मुंह बना करके कहेंगे हमने तो किया ही नहीं इसने भी कहा कि मां मैंने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया चलो छोड़ो उसको छोड़ा और दूसरे की तरफ दृष्टि डाली दृष्टि डाली तो मां ने देखा मात्र था पूछा नहीं देखने मात्र से उस दूसरे बच्चे ने कहा कि माँ मेरे से गलती हो गई गलती हो गई मेरी माँ आगे से करूंगा नहीं गलती आगे से गलत नहीं करूंगा लेकिन दोनों में से कौन सा मां के निकट कौन सा बच्चा होगा पहले वाला या दूसरे वाला निश्चित रूप से माँ के समीप जो रहने वाला है जो गलती को स्वीकार करता है और आगे के लिए संकल्प लेता है कि मां आगे से अपराध नहीं होगा मां के निकट हो जाएगा यही उपासना है यह उपासना है जब हम बैठते हैं उपासना में संध्या में और बैठकर के अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभो जो हो गया सो हो गया आगे से हम ये नहीं करेंगे उस समय अनुभूति कीजिएगा कि हम ईश्वर के निकट होंगे हमारी आत्मा के अंदर एक अलग अनुभूति होगी आनंद संचार उस समय होगा और ये तीनों चीजें कहा छिपी भी मिलेगी और उपासना भी मिलेगी आप गायत्री मंत्र बहुत बोलते हैं इस गायत्री मंत्र के अंदर तीनों के तीनों चीज समाप्त हैं। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र का नामकरण भी कर दिया नामकरण क्या किया इस इसनेंत्र कहा मंत्र, मंत्र बहुत दिए जाते हैं और मंत्र देकर के एक विशेष कह दिया जाता है अपने शिष्य शिष्याओं को किसी को बताना नहीं यदि किसी को बता दिया तो मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाएगा और प्रभाव ही खत्म नहीं हो जाएगा बहुत बड़ा भय डाल देते हैं कि हानि भी बहुत बड़ी हो जाएगी लेकिन ऋषि दयानंद जी ने गुरु मंत्र को खोजा गुरु मंत्र कौन सा ये गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र है और इसको गुरु मंत्र क्यों कहा सवीर समझती गायत्री मंत्र है इसको गुरु मंत्र कहा सज्जनों माताओ इस गुरु मंत्र में गायत्री मंत्र में तीनों चीजें हैं स्तुति भी है प्रार्थना भी है और उपासना भी है स्तुति कौन सी है यदि हम इस मंत्र को तत्सवित से प्रारंभ करते हैं तो इसके अंदर चार परमात्मा के नाम आ जाते हैं यदि इससे पहले ओम से शुरू करते हैं और ओम भूर भूअ स्व भी जोड़ लेते हैं तो इसके अंदर आठ परमात्मा के नाम आ जाते हैं ये आठ परमात्मा के नाम स्तुति कहलाएंगे भू स्व सवितो वरेण्यम चार पहले के मिलाकर के और चार इस मंत्र के मिलाकर के आठ नाम परमात्मा के हो जाते हैं कम से कम लिखते हैं कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं कर पाते कम से कम आठ नाम परमात्मा के तो ले लिया करो गायत्री मंत्र के माध्यम से ये स्तुति कहलाएगी और स्तुति होगी हमने कहा हमने कहा प्राण स्वरूप दुखों को दूर करने वाला परंपरा पर आत्मा की रक्षक कौन और जैड सुरक्षा नहीं जेड प्लस सुरक्षा आप विचार करके देखिए क्या वो अंगरक्षक रक्षक सुरक्षा कर्मी उस नेता की रक्षा कर सकते हैं क्या वो नेता मरेगा नहीं कौन है रक्षक यहाँ तो कहा है कि ओम ओम कहते ही सर्व रक्षक परमपिता परमात्मा परमात्मा रक्षक है पूरी तरह रक्षा करने वाला है तो परमात्मा है हमने देखा कि जब मिलने के लिए जाते हैं बाहर दरवाजे पर संतरी खड़ा है बंदूक लिए हुए और आगे बढ़े तो फिर बंदूक लिए मिलते हैं और आगे बढ़े तो वो अगल बगल में खड़े हैं बंदूकधारी आप बताइए क्या वो बंदूकधारी रक्षा कर देंगे इंदिरा गांधी भी अपने अंगरक्षक रखे हुए थी इंदिरा गांधी को किसने मारा था उसी के अंगरक्षकों ने मार दिया हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे संसार के अंदर हमने दीवारें बनाई कितनी मोटी मोटी दीवारें बनाई आजकल जब आप चलते हैं मार्ग पर सड़कों पर वो टोल टैक्स आता है वहाँ कंटेनर रखे होते हैं उस लोहे के कंटेनर को कमरा रूप बना दिया और कमरा बनाया तो उस कंटेनर की दीवार कितनी मोटी होती है वो लोहे की पतली सी दीवार होती है उस पतली सी दीवार में बैठकर के व्यक्ति सोचता है मैं सुरक्षित हो गया उस दीवार की मोटाई बढ़ाई मोटाई बढ़ाई तो ईंट देखी चार इंच की दीवार बनाई आठ इंच की दीवार बनाई और राजाओं ने तो इतनी मोटी दीवार बनाई अपने किलों की लगभग पंद्रह पंद्रह बीस बीस फिट मोटी दीवार बनाई अपने किले की दीवार बनाई तो पंद्रह बीस फिट मोटी दीवार बना डाली क्या इन मोटी मोटी दीवारों में वो राजा लोग सुरक्षित रहे और कच्छ में सन 2001 में शायद भूकंप आया था लोग अपनी मोटी मोटी दीवारों के बीच सुरक्षा समझ रहे थे कि हम सुरक्षित हैं लेकिन एक मिनट के अंदर सुरक्षा कहां चली गई मंत्र में कहा परमपिता परमात्मा ही सर्वरक्षक है सज्जनों माताओं वो परमपिता परमात्मा ऐसा ज्ञान देता है बुद्धि देता है अपने उस ज्ञान और बुद्धि के द्वारा हम सुरक्षित हो जाते हैं परमात्मा सर्वथा रक्षा करने वाला है संसार में कोई वस्तु और कोई प्राणी सर्वथा हमारी रक्षा नहीं कर सकता भू कहा कि प्राणों का भी प्राण है हमारे शरीर के अंदर प्राण हैं और प्राणों के कारण ही ये शरीर दिखाई दे रहा है जिस दिन ये शरीर से प्राण निकल गए प्राण निकल गए चलता है।, से चलता है। और इन प्राणों का आधार कौन है आधार भू कह रहे हैं कि परमपिता परमात्मा ही इन प्राणों का आधार है इसलिए ऋषिदयन जी और अर्थ की विस्तार को करते हुए लिखते हैं भू प्राणों का भी से भी प्रिय संसार के अंदर कोई भी कितना प्रिय व्यक्ति हो लेकिन व्यक्ति अपने प्राणों को सबसे अधिक प्रेम करता है अधिक प्रिय मानता है और सबसे प्रिय जो चीज हमारी है उससे भी प्रिय कहा है परमपिता परमात्मा प्राणों का भी प्राण है प्राणों से भी प्रिय है इसको स्तुति कहते हैं ऐसे ही भूव ऐसे ही स्व ऐसे ही सवितु वरेण्यम भर्ग देवस्थ इनके अर्थ चिंतन करते चले जाइए ये स्तुति कहलाएगी दूसरा अंश इस मंत्र के अंदर है प्रार्थना का प्रार्थना या डिमांड करने लगते हैं है। आजकल मंदिरों में सारी लिस्ट रख दी जाती है अनेक बार प्रवचनों में मैंने सुनाया क्या सुनाया लोग क्या क्या मांगते हैं भगवान को बहकाते हैं नवरात्रों में एक गीत चलाते हैं ये कौन सा गीत चलाते हैं मंदिर में मूर्ति के सामने माता की मूर्ति वो गीत गाती है महिला मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी मां मुरा पूरी कर दे हलवा बांटूंगी हलवा बटेगा मुराद पूरी कर देगी तो अब ये प्रार्थना करके बाहर आई थी बाहर आई थी तो किसी ने रोका और रोक करके पूछा तेरी मुराद क्या है मुराद क्या है सूची तैयार होने लगी लिस्ट बनने लगी और लिस्ट बन करके जब जोड़ लगाया गया जोड़ लगाया गया तो कहते हैं तीस करोड़ रूपये की मुराद थी तीस करोड़ रुपए की मुराद कितने में पूरा करवाना चाहती है हलवा प्रार्थना पाव भर एक पाव भर हलवे में इसको तीस करोड़ चाहिए तीस करोड़ और लोग कहते हैं प्रार्थना करके आई हैं क्या ये प्रार्थना है प्रार्थना वो करें जिस प्रार्थना के अंदर सब कुछ तो समाहित हो जाता है वैदिक प्रार्थना के ऊपर विचार करेंगे परमपिता परमात्मा ने कैसी प्रार्थना हमसे करवा डाली इस गायत्री मंत्र में विश्व की सबसे सर्वोत्तम चीज को मांग लिया सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना की कौन सी यो न प्रचोदयात इससे बढ़कर के सज्जनों माता कौन सी प्रार्थना होगी धीरो यो न प्रचोदयात हे परमेश्वर हमारी बुद्धि को ठीक रखिएगा बस जिसकी बुद्धि ठीक है बुद्धि कल्याण के मार्ग पर चल रही है उसके पास सब कुछ ही, ही तो है और जिसकी बुद्धि बिगड़ गई पागल खाने में छोड़ करके आते हैं चाहे करोड़पति अरबपति क्यों न हो चाहे चारों वेदों का विद्वान क्यों न हो जिस दिन बुद्धि खिसकी दिमाग खराब हुआ उसको क्या करते हैं बैठ कल में कार्यक्रम में था कार्यक्रम में था तो सबसे आगे ही एक मंद बुद्धि बैठता था सबसे आगे बैठता था आज ढोलक की थाप चलती थी तो वो साथ साथ नाचता था उसके हाथ पैर स्वाभाविक चलने लग जाते पीछे से एक व्यक्ति उसके कंधे पर हाथ रख के दबाता फिर शांत हो जाता फिर ढोलक की थाप चलती तो फिर हुक उठती फिर नाचने लग जाता रोका जाता है ऐसे लोगों को और जब नहीं रुकते तो क्या करते हैं कमरे में बंद कर दिया जाता है फिर भी नहीं रुकते तो क्या करते हैं बेल बांध दी जाती है बेल बेल बांध दी जाती है क्यों क्योंकि बुद्धि खराब हो गई गया खिसक गया तो कुछ भी नहीं है परमात्मा से कितनी सर्वोत्तम प्रार्थना की है हे प्रभो, मेरी मेरी बुद्धि बुद्धि को ठीक ठीक रास्ते पर लगाए रखिएगा बनी रहे धियो यो न संसार की सर्वोत्तम प्रार्थना वेद के अंदर है दूसरे लोग कोई तो कहता है कि हमें दो वक्त की रोटी दे दीजिए ए खुदा हमारे पाप माफ कर दीजिए तोबा कर ली और कुछ कर लिया वहाँ की प्रार्थनाएं तो कुछ और हो सकती है वेद की प्रार्थना सर्वोत्तम इस तीसरा अंश क्या था उपासना और इस गायत्री मंत्र में उपासना का अंश कौन सा है उपासना का अंश खोजने लगेंगे खोजने लगेंगे तो आपको पता लगेगा तीमही तत् धीम ये उपासना का अंश है हे प्रभो हम आपको धारण करते हैं धारण करते हैं कैसे धारण करते हैं हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं और आगे न करने के लिए संकल्प बद्ध होते हैं ईश्वर के निकट हो जाएंगे ईश्वर को धारण कर लेंगे सज्जनों माताओं तीनों की तीनों चीजें आपके गायत्री मंत्र में है बहुत कुछ नहीं कर सकती तो केवल गायत्री मंत्र का हमने जप किया अर्थ पूर्वक चिंतन किया ईश्वर के निकट होते चले जायेंगे संसार के अंदर यदि सबसे बड़ा कल्याण करने वाला कोई है तो सज्जन माता ओ परम पिता परमात्मा हमारा कल्याण करने वाला है उसके ऊपर विश्वास करें और विश्वास करके अपना कल्याण करते चले जाए वाणिक विराम